सब उसी का है और फिर हम बोलते कि अपना आइए अरे मकान हमारू छे छोकरो हमारे छे आश्रम हमारो छे वैर हमारू ये सब छवकुफी की भाषा है अपन लोग ईश्वर से दूर होके बेवकूफी मोल ले लेते हैं और फिर हमारा हमारा कर दो मर हमारा मारा मरा बस हम मरा है हमारा है हमारा तो हम मरा मरे थे तुम्हारा हमारा तुम्हारा है तुम्हारा हम मरा हम मर रहे हैं हम लोग पहले तुम्हारा काम खराब होगा जाओ हमारे तो बाहर उत्तम सहज रवस्था है सहज अपने आपका ऐसा दर ऐसा मंत्र को बीच गूंजाने दो ऐसी व्यवस्था सबसे ऊंची है वो तो साक्षात्कार करने पे होती है उसको पहले नहीं होती है तो फिर उससे तो थोड़ी नीचे हो क्या धारणा ध्यान धारणा ध्यान में अपना समय लगा धारणा ध्यान समाधि समाधि में बड़े में बड़े अच्छे है वाणी वाणी ज्यादा बोलने से योग योग समाधि का साधक होने उसकी यात्रा कम हो जाती है ध्यान भगन के रास्ते में समाधि के रास्ते में ध्यान के रास्ते में मौन जो है ना बड़ा मरदगार है अभी मौन मंदिर में आठ रहा सारे जिंदगी में वो सुख नहीं मिला होगा क्या ना मोकला पंचाल तुम्हारा जो है सारी जिंदगी में आपको इतना आनंद नहीं आया होगा जितना आठ दिन में आएगा ठीक है न कहा कि जो जो कुछ संसार का हमारा समारा को संसार भरे थे ना वो तो खाली हुआ जितना ऐसा खाली हुआ उतना परमात्मा भर गया ऑटोमेटिक घर आने से जितना कचरा हम निकाल देते उतना आकाश लाना नहीं पड़ता तो भर पाता भरा हुआ है। ऐसे ही हम जितना एकांत में रहते हैं ध्यान भजन में रहते हैं एकांत में रहते रहते भी संकल्प विकल्प कम हो या पद्धति स्वर की साधना हो तो फिर आदमी ईश्वर प्राप्ति तो यू हो जाती अगर अपना अहम सौंपने की तरफी जा रहा है जो कुछ मिलता है मन मंदिर में सत्संग में उसको नाश में खाने देना चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए आहार व्यवहार वाणी उसका जितना हो सके सब कुछ उपयोग कम उपयोग करें तो, तो, तो यात्रा शुद्र तय हो जाए ओम देवी ऋषा गुणमय नम माया दया ये देवी की माया है तीन दिनों वाले इसको करना कठिन है क्योंकि मिट्टी से मिट्टी लड़ाए तो मिट्टी के एक दिला पूरी पृथ्वी से कैसे लड़ेगा ऐसे पांच बूतों का अनंत पांच बूत है माया उससे वे माया का जरा सा करे उसका बाल उसकी शक्ति मर्यादित है और अब इसके बैल इसकी शक्ति की योग्यता से यदि पर माया को कर जाता हो असंभव है मुझे अनंत का सहारा लेना पड़ता है अनंत का सहारा लेगा तो माया इसके आगे तो पीछे है बलि सहारा से तो निर्बल की विजय होती है तो हमारा शरीर विशाल माया के आगे हमारा शरीर क्या है हमारी बुद्धि क्या हमारा मन क्या आईकम है नरे बना भी माया से पांच देश का शरीर मन बुद्धिमान का ये सब तो माया का है अब उससे विराट माया से क्या लड़ाएगे उसको क्या करोगे माया के आधार पर है वो तो परमात्मा की सत्ता भी तुम्हारे पास है तो तुम अपना अहम हटा दो परमात्मा के करीब चले और तो माया उसके आगे कुछ हो जाती है इसीलिए जो भगवान के शरण आता है भगवान के शरण का मतलब ऐसा नहीं कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो कृष्ण की मूर्ति के पैर पकड़ो और भी अच्छे हैं लेकिन श्री कृष्ण का कहना है मेरी शराब पुत्र देखे पुत्र दिखे तो पुत्र में भी मेरे का देखो पिता में भी, तो भी, देखो। तो भी मेरे का देखो घास देख रहा है फूल दिख रहे हैं तो उसमें भी मेरी मेहक को देखो नदियां बह रही थी उसमें भी मेरे का देखो चांद चमक रहा है तो उसमें भी मेरे का देखो ये चीजें अनेक हो लेकिन उसके पीछे सप्ताह एक है जैसे आंख देखती है काम सुनते हैं है जीव चकती है जीवन प्रचार स्पर्श करती है ऐसे तो काम तो अलग अलग है लेकिन अनुभव करने वाला तो एक है ना बेटा साधन अनेक अनुभव करने वाला एक ऐसे ही रूप अनेक रूप का साक्षी एक रंग अनेक रंग का साक्षी एक शब्द अनेक शब्द का साक्षी एक और एक तो है सबके पास एक, एक एक नहीं आई प्लस I प्लस I आई, आई नहीं होगा I प्लस आई प्लस आई हम हो जाएंगे उस हमारे स्वरूप में स्थिर हो जाएगा तो हमारे शरीर में मैंने भगवान के शरीर में जो स्थिर हो जाता है तो कोई भगवान से फिर अलग नहीं दिखता भगवान भी दिख हो जाता है जैसे एक लोटा पानी सागर में मिला दो तो सागर से लड़े स्टीमर आते तो खबर पड़े उसको मैं तो एक लोटा पानी के तो तुम कहीं भी नाच दो, कहीं भी बेचारा को रगड़ दो और एक लोटा पानी सागर से मिल जाए फिर मेरा आधार जिसको आना हो आएक आएक है ऐसे ही अपना मैं ईश्वर बस नामला ही है और कुछ नहीं बड़ा आसान है और कठिन भी ऐसा हो तो तुझा तूबा आसान होता तो सब कर लेते और कठिन होता तो जनक का नहीं होता इतना जल्दी उनको आ गया समझ में आ गया कि तो ऐसा है विजय होने के उत्तर के लिए तो पंद्रहवा श्लोक कहता हूँ न मान दुष्कृति में निधाता तद्यं तिहराधमा माया अपहता ज्ञाना आसुरम भाव मास्विका वह आसभा भाव के फिर तो प्राणों को भी बोलते हैं प्राणों को प्राणों के साथ मन जुड़ा मन के साथ बुद्धि अम जुड़ा है उस अमन बुद्धि और प्राणों के साथ जो मन करके जी रहा है ऐसे भाव को जो पा लिया वो इसका ज्ञान ढक गया लेकिन मन बुद्धि और प्राणों को देखने वाले में वो स्थिर हो गया उसका ज्ञान जग गया ये व्याख्या है गौ आरंग को समझ नहीं समझ में आया तभी तो बार बार सुनने से ममन होने लगता है वेदांत तो ऐसा है कि इसको बार बार सुना जाए तो भी कल्याण होता है बहुत सुनने से मनन होने लगता है बहुत सुना है तो मनन होने लगेगा वही विचार है तो बहुत विचार आएंगे तो वह उसमें स्थिति होने लगेगी स्थिति होने से कल्याण हो जाएगा तो एक सेवा पूजा संसार का वो क्रिया है दूसरा है भाव क्रिया अच्छी करें तो अच्छा है बिल्कुल क्रिया बुरा अच्छी क्रिया लेकिन क्रिया से भाव की कीमत ज्यादा भाव नजीक है क्रिया बाहर रहती है भाव भीतर रहता है क्रिया बाहर रहती है भाव भीतर रहता है भाव फिर भाव करते करते फिर अन्य भाव करो लिखे अन्य अन्य लेकिन अन्य अन्य में भी एक का एक है ऐसा भाव करते रहो तो अन्य भाव होगा अन्य भाव होगा तो भी भाव से कर गए लोग इतना आसान है कठिन भी ऐसे ही दुर्पता कोई डिग्री में कोई पद में कोई स्वर्ग में कोई किसी में अलग कर मेरे बड़ों को माया ने जेब में डाल दिया मेरे बड़ों को कठिन भी ऐसी है और आसान भी ऐसी नया सुनेरू बया हिमालय है हिमालय में शुगर आ रहे हैं मानू एक टीढ़ी खरी है हजार मील का एक बड़ा पहाड़ लाखों मील का एक पहाड़ कल्पना करो उस पहाड़ शुगर का पहाड़ लाखों मील का बड़ा उस पहाड़ का माप लेना चाहती है कीड़ी उसका अनुभव करना चाहती है कैसा है अब वो बहाड़ दौड़ती दौड़ती जाए चलती, चलती जाए तो उसकी सब पेढ़ियां खत्म हो जाएगी तभी भी नहीं होगी उसका अनुभव नहीं होगा लेकिन जहां खड़ी है जिसके सहाय उसको पैर टिके हैं वहीं जरा सोच डर के देख ले और समझ ले कि बड़ी ये थे करूंगी लाइटो सत्संग मिल गया सत्संग तो जितना सुने उतना काम अधिक सुना तो विचार सत्संग में होगा सुनकर फिर उसका मनन करे तो बहुत लाभ हो हो होता है, खाली सुनता रहे तो भी लाभ होता जो लोग ज्यादा जिद्दी झक्की होते हैं, वो वायतों बुद्धि तो होते मूर्ख जो झक्की जिद्दी और बिंदरा तो खास है इतने आदमी छोटे हैं बिंद्रित्रे जिद्दी बिंदरों के ज्ञान के साक्षातकार करते निंद्र बे सम्र अला नवी बात तो ये ला कहावत तो जो कहा भवन कहीं बहुत अनुभव का जिदी मानू बड़ी मदद देता है। चलिए मन पवित्र होता है बुद्धि का विकास बुद्धिमान पुरुषों का संग सभी बुद्धि का विकास मैं चौदह से इक्कीस साल की उम्र में जितना विकास हो गया जितना कोई तो करना चाहे कर सकता है। तीसरे जो सात साल है ना बुद्धि के लिए है तक सरित चौदह से इक्कीस के बीच जितना विकास कोई करना चाहे कर सकते हैं तो फिर युद्ध के दायरे में रहते नहीं देखा था वो हुए देवता का है तो तो तेरा बोलाकार अरे कि पछताव बने ना डेढ़ साल का तो वो तो वरी भगवान धरती भी इसी के है किरण भी इसी के पी रहा है, जल भी इसी का बनाया पी रहा है, मेरा क्या है ये यश परमात्मा को जाता है मेरा नहीं बेटा हम तो और क्यों सो रहे बोले फिर से हम आपको देखे जाएंगे माफ करो ईश्वर का यश हमें दे लोग ईश्वर का गुणगान करके मुक्त हो जाए ईश्वर का चिंतन करके लोगों का उद्धार हो, तो तो हो गया बीच में मेरे को मत आने फिर देवता तो ठीक हो गए लेकिन देना तो जरूरी है ऐसे आदमी के पास शक्ति हो भी अच्छा है अहंकारी के पास हो जाते तो बुलंद तो करेगा महापुरुष हैं पवित्र आत्मा है चलो देवता ने सोचा देवता ने सोचा अच्छा महाराज आपको पता न चले और हम आपको ऐसी शक्ति दे देते तो आप वहां से गुजरे और आपकी छाया जिस पर पड़े तो हरा भरा हो जाए व्यक्ति हो तो रोगमुक्त हो जाए दरिद्र तो दंग जा। हो तो दंगान बन जाए वृक्ष सूखा हो तो छोटा बन जाए फल में लगते हो तो फल लगने लग जाए आपकी छाया जहां पड़ी बस जाए जाए बस आनंद बानंद कर देखिए तो मेरे, मेरे सामने वाली छाया तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पीछे होता रहे मुझे पता न चले ये वरदान जोड़ दो मुझे पता न चले होता रहे ऐसा जोड़ दो महात्मा गुजरते हैं महात्मा का नाम गुम हो गया पवित्र खाया वाला महात्मा पवित्र खाया पवित्र खाया पवित्र लोगों का मंगल है लोग भगवान के तरफ चले यहां तक तो ठीक है लेकिन महात्मा को जब व्यक्तिगत व्यश मिलने लगता है ना तो महात्मा खुली खतरा हो जाता है फिर वो समय सबसे सब बाहर के जगत में खर्च पर इस ईश्वर तो के लिए समय बचता है इसीलिए तो कई महात्माए थे जो सिद्ध महात्मा ने पागल जैसा वेश बना लेंगे तो पागल जैसा रहने लगे ऐसी महर है कि जहां चाहे उसको ले जा सकते उस स्मृति को चाहे संसार में ले जाए उसी स्मृति से चाहे देकर नहीं ले आए उसी स्मृति से आनंद ले आए अथवा अच्छा उसी स्मृति से परमात्मा को प्रकट करो स्मृति जैसा मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं और स्मृति जैसा खतरनाक और कुछ नहीं स्मृति दुख की करो स्मृति विकार की करो कल्पना तो स्त्री न होते हुए विकारी चीज न होते हुए भी आदमी विकारों में आ जाता है तो हमारी स्मृति परमात्मा में लगी है तो कुछ नहीं करता। सकताओं के, के वृत्ति हमारी अच्छा, हम भीड़ भड़ाके में हों हमारे नज़ारे बचते हों लेकिन हमारी वृत्ति किसी और चिंतन में लगी है तो हमको उसका ख्याल नहीं मिलता हम मंदिर में बैठे हैं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 तो इस वातावरण के शांति का अनुभव नहीं कर सकते है तो वातावरण में शांति पाने के वाइब्रेशन पड़े हुए फिर भी हम इस वातावरण का अनुभव नहीं कर सकते हैं उसकी गरिमा को नहीं छू सकते क्योंकि हमारी स्मृति अगर शंकाशील है इधर उधर की है अथवा हमारे मन में कोई संसार का प्रॉब्लम है तो हम हमको बाबा जी कब बुलाएं हम बात कब करें वो स्मृति बनी रहेगी ऐसे सत्संग कैच नहीं हो पाए स्मृति में बड़ी शक्ति है स्मृति एक ऐसी ऐसी पाइपलाइन है तो रसोड़े में भी जाती है बाथरूम में भी जाती है पूजा गृह में भी जाती है और संलास में भी जाती बात पाइपलाइन ऐसी है जीवन एक बाहर की धारा है जीवन तो पखार हो रहा है लेकिन स्मृति उसकी लाइनिंग करके उचित जगह पर ले जाए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 हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाए इसलिए की जैसी जैसी तो बात में लगाना नहीं जैसी तैसी तो बातों को भरकर बेचन होना नहीं कई लोग थोड़ा सा दुख होता है लेकिन उस दुख को सुमरण करके अब भागवत खाली नहीं करता अब भोले भाले आदमी इज्जत वाले आदमी अब भागवत को कैसे है जरा मिया भाई हैं लुचे हैं खाली नहीं करते तो आए अब व्यक्ति आई बेचारी बोले बाबा जी मार तो ऐसा है हम तो खोजा हैं वो लोग कैसे है तो बात तो ठीक है लेकिन उसी बात को सुमरण करते करते करते करते अपने को तो ज्यादा दुखी बनाये अथवा तो उस सुमरण को ठीक व्यवहार के अनुसार जैसा जैसा होता है पवित्र भाव से हो जाने दो ऐसा उसका रास्ता निकालना अलग बात तो सुमरण कर करके कर घबरा जाना सुमरण कर करके कर दुखी हो जाना ये भी सुमरण के आदि में और फिर सुमरन करके दुखी नहीं होना सुमरन करके उचित मार्ग निकाल के निश्चिंत होना ये भी सुमरन का आदमी मेरे को घाय हुआ है मैं मर गया अब मेरा क्या होगा हाय रे हुआ ऐसा सुमरन करके मैं घाय को सपोर्ट दू ये भी तो सुमृति से होता है और उसी वृत्ति से सोचू कि इस गांव को अब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो पहले तो उसको धो लेना चाहिए डेटोल आदि से फेट सम्प्रोमाइसन आदि नलम लगा देना चाहिए ये भी तो स्मृति से होगा अब ये स्मृति का उपयोग में डेटोल सम्प्रमाइन या और कोई दवायों में स्मृति का उपयोग करके लगाता हूँ तो मेरा कष्ट जल्दी दूर हो जाएगा लेकिन मैं स्मृति तरफ जो आए <laughs> ये दर्द होगा ओ, हा तो इसको और में सपोर्ट दे दूंगा अभी दर्द आएगा तो मेरा मनोबल कम हो जाएगा किताबों का मनोबल बढ़ जाएगा रोग का बल बढ़ जाएगा तो ऐसे ही इस स्मृति को हमने संपूर्ण समय योग का उपयोग तो कर लिया लेकिन फिर इस स्मृति को और ऊंची लगाए कि शरीर को रोग हुआ है इस तरीके रोग के प्रतिकारक दवाएं लग रही है लेकिन जिस वक्त शरीर को रोग हुआ था उस वक्त भी चैतमय मेरे परमात्मा की वही थी रोग के वक्त भी उसका देखने वाला वही है रोग मिट जाएगा तभी भी देखने वाला वही मेरा परमात्मा सत्य है उसकी सत्ता से स्मृतियां होती है हरिओम तप सत और सब गप सत तो ये रोग आया दुख आया दुख गया स्वस्थ आया स्वस्थ गया रहा बीमारी आई बीमारी रही बीमारी गई इस सब आने जाने को जो देखने वाला है मेरा आत्मा सत्य है हरिओम तप सत्य और सब गप सप तो मैंने स्मृति का एकदम ऊंचा उपयोग किया स्मृति में दुकान पर गया ऑफिस में गया अथवा अच्छा हमें महिला हूं समझ लो घर की रसोई बनाता हूँ रसोई हो रही है अब रसोई में रसोई करते करते अथवा अच्छा घर धंधा व्यवहार करते करते धंधे व्यवहार घर में दिलचस्पी से तो काम करे लेकिन वो दिलचस्पी से काम करने के बाद स्मृति अगर मेरी परमात्मा के प्रति है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 उसी पर तुम्हारा भावी बन जाता है ऐसा नहीं कोई देवी देवता जहाँ तुम्हारा भाग्य बना रहा है उसके अनुसार तुम्हारा कुछ बन रहा है नहीं तुम्हारी जैसी जैसी स्मृतियां अंदर पड़ी है जैसे जैसे संस्कार पड़े हैं जैसी जैसी, है। जैसी, जैसी मान्यताए पड़ी है जिस जिस प्रकार की इच्छाएं पड़ी है वो वारा पड़ती जैसे कैसे चलती है तो जहां जो टॉन जहां जो शब्द जहां जो उपदेश जहां जो करेंगे उसने एकत्रित कर रखी है कैसे वो जगह आती है तो वो हम सुनते हैं ऐसे ही हमारी स्मृति वृत्ति स्मृतियों में अनंत जन्मों के जो संस्कार पड़े हैं उस संस्कार के अनुसार वातावरण के संस्कार माता पिता नाना नानी दादा दादू के संस्कार ये सब स्मृति में जॉइंट हो जाते हैं और फिर उसके अनुसार अपना स्वभाव बन जाता और उसके अनुसार हम जगत को देखने लग जाते जगत की वास्तविक मौलिकता क्या है आज तक कोई तो नहीं समझ पाया जो समझ पाए वो व्यक्ति नहीं मने वो तो उनका व्यक्तित्व तो परमात्मा में मिट गया वो ब्रह्म महापुरुष हो गए जगत क्या है जिनको ठीक समझ में आ गया वो मनुष्य शरीर में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया वो परमहंस हो गये बाकी के लोक स्मृति के अनुसार जैसे जिसकी भावना अब तुम घर से चले आश्रम तक पहुंचे रास्ते में कई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 कई लोग दिखे होंगे लेकिन किसी की स्मृति नहीं जिससे तुम्हारा परिचय था उसकी स्मृति रेख फलाने वही आया था आंखों ने तो बहुत लोग देखे जिससे तुम्हारा देश था वो भी रह गया कह चौदस का मुंह देखा तो मजा नहीं आया हेवान मोरू जो जैसे बापू मर से, से के नहीं बही जोड़ मर आ के आश कहीं पुण्य थे तो वो स्मृति में वो आ भी आ रहा है और बापू भी आ रहे लेकिन बापू को सिंह और लोग भी थे उसके सिवा और लोग भी थे लेकिन बापू के प्रति लगाव था उसके प्रति द्वेष था इसलिए दोनों स्मृति में रह गए बाकी के कोई तो नहीं रहे तो हम हमारी स्मृति राग और द्वेष क्रिएट करती है और राग और द्वेष क्रिएट करते तो उसी के संस्कार के अनुसार जहां जहां सुख का एहसास हुआ जहां जहां सुखा भास हुआ वहां वहां हम खिंच गए जहां दुखा भास हुआ वहां से धकेलनी की वृत्ति हुई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 रजा प्रधान है लेकिन उस रजा प्रधान में हमारी वृत्तियों में ईश्वर की भक्ति खुदा की बंदगी परमात्मा की खोज अगर बनी है तो ऐसे वातावरण में ऐसे माता कुल माता पिता के कुल में अगर विलासी देश में रहते रहते आदमी विलास से उग गया है और उसको भारत के प्रति आदर है आकर्षण है तो वो अमेरिका का अथवा विलासी कोई देश का अब दुबई का यहां इधर उधर का विकार दि, जहां अधिक भोगे जाते हैं ऐसे देश में भोग भोग के आदमी उड़ता है तो फिर सोचता है कि ऐसा करो बूझ के करने के साधन ऐसे नहीं है और उसकी मृत्यु करते थे साधना करते थे <laughs> तुम में से किसी व्यक्ति तो की बाबा ने साधना किया कि नहीं किया दाढ़ी है बस ऐसी दाढ़ी तो कई लोग बना सकते हैं हम भी बनाते बैठे हैं लेकिन हमारी वृत्तियों को निवृत्त करने की पद्धति गुरुओं ने इस वृत्तियों के उद्गम स्थान रूपी परमात्मा के शरण स्वरणली वृत्ति से ही तब तुम लोगों को लाभ एहसास होता है मिलता है, देखा देखा देखा है। ही नहीं अथवा मैंने पथ किया है ऐसा सोच के तुम नहीं आते मैंने साधना किया है तो तुमने देखा नहीं लेकिन फिर भी उन मेरी वृत्तियों से आपकी वृत्तियों को अच्छाई का एहसास होता है तो आपके अंदर अच्छाई की आकांक्षा जो छुपी है जिन लोगों के अंदर अपने कल्याण की अपने मंगल की आध्यात्मिकता की आकांक्षा छूती है वे लोग अध्यात्मिक व्यक्तियों की आध्यात्मिक व्यक्ति में आगे बढ़े हुए वालों की वृत्ति और आध्यात्मिकता की इच्छा वालों की वृत्ति मेल खा जाएगी जो लोग विलास में गाने बजाने में फिल्मी दुनिया में आगे बढ़े हैं उस वृत्ति से लोग खिंचके जायेंगे तुम नहीं जाएगा और कोई बंध पाएगा तो तुम जाओगे वो लोग नहीं जाएंगे तो एक दूसरे की वृत्तियां भी सजाती है अपने भाई भाई में उतना प्रेम नहीं होता जितना दोस्त का होता क्योंकि वहां वृत्तियां एक दूसरे के अनुरूप होती ब्लड में तो एक मां बाप के भाई है पुत्र है संतान है दो भाई एक ही माता पिता और एक में। फिर भी भाई भाई का कई जगह देखा गया इतना मेल नहीं खाता जितना दूसरों का भले जाती रिलेशन न हो ब्लड रिलेशन न हो गंदा रिलेशन नहीं हो कभी जब वृत्तियों से टोती न तो वृत्तियों का एकत्र होता है तो वहां आनंद आता है मित्रता बनती है अब जब व्रत्तियां एक दूसरे से टकराती है तो आज तक जो मित्र था वो शत्रु जैसा दिखता है आज तक उसको गुण दिख रहे थे लेकिन वृत्तियां टकरा गई स्मृति वृत्ति टकरा गई तो उसके दोष दुखने लग जाते तो ये वृत्तियों का खेल है ऐसा समझ लिया जाए तो वृत्तियां जहां से है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 इस बात की अगर स्मृति बनी रहे तो जितना दरिद्र होना आसान है उतना ही आत्म खजाना पाना आसान हो जाता है दरिद्र होने में क्या मेरी मोड़ी स्वीकार दिया कि मेरा जो भी टावर जंगम मिलकत है सबके सबको वो फैला दरिद्र जो चालीस साल तीस साल बीस साल में जो कुछ कमाया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 तो घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते उसको साक्षात्कार हो गया प्रभु के दर्शन हो गए ऐसी व्यक्ति सुखदेव जी मुनि के उपदेश से परीक्षक राजा ने पा ली पांचवें दिन थोड़ी कृपा मिली सातवें दिन पूरी हजम हो गई साक्षात्कार हो गया परीक्षक मुक्त हो गया खटवांग राजा महान धर्मात्मा थी और तो तो देवताओं ने खटवांग राजा से पूछा कि अब तुम स्वर्ग का कुछ वैभव मांगना चाहते हो कुछ आशीर्वाद मांगना चाहते हो ले लो देवताओं में संकल्प बल होता है वो जैसा आशीर्वाद है ऐसा प्राकृतिक भोग मिल जाते हैं उसकी सीमा होती है अपनी जैसे कलेक्टर के पद की अपनी सीमा है जिलापूर्ति चीफ मिनिस्टर की अपनी सीमा है प्राइम मिनिस्टर की अपनी सीमा है सीमा जरूर है उनकी प्राइम मिनिस्टर कभी भी सीमा है